शम भुजगशयनम पद्मनाभं सुरे विश्वाधारम गगन सदृश मे कमलनयनमगनम वंदे विष्णु भवभयर लो कैकनाथ चित्रमहो चित्रम वंदे चित्रम ते धनम यद मुक्तिद मु ब्रह्मक्रीड़ा मृगीत नम कमल न भ कमलमा kamal paadaaye namaste kamalekshana यो ब्रह्म विदधा पूर्व यो वै भेद प्रईणति तस्म तग्वेवत्मु प्रकाशम मुम प्रपदे सदघन चिदघन आनंद घन नंदनाघ्रि जुगल ध्यानावधान नियमानुसार थोड़ी देर हरिनाम संकीर्तन कर लीजिए पश्चात विषय प्रारंभ होगा भज are <laughs> ंद्र सरकार की अब आप लोग सावधान हो जाएं। यह संसार भगवान का कारागार है जेल है जैसे हमारी दुनियावी सरकार के अंडर में हर देश में जेल होती है बंदी गृह होता है ऐसे ही भगवान का यह कारागार अनंत मात्रा का है संख्या चेत रजसा मस्ती न विश्वानां कदाचन पृथ्वी के धूल कणों को भले कोई गिन ले किंतु ब्रह्मांडों को कोई नहीं गिन सकता अनंत कोटि ब्रह्मांड है माया संबंधी यहाँ अपराधी दंड के लिए भेजे जाते हैं यहाँ भगवान ही सब कुछ काम करते हैं हमारी दुनिया भी गवर्नमेंट में तो बहुत सारे मुहकमे होते हैं ना? पुलिस से लेकर के न्यायाधीश और बड़े बड़े कोर्ट होते हैं एक से एक ऊपर भगवान के आये सब नहीं वो स्वयं नोट करते हैं स्वयं जजमेंट देते हैं स्वयं दंड देते हैं चौरासी लाख प्रकार की जेल दंड के स्थान उसी में एक है ये मानव देह इसमें तीन प्रकार के लोग आते जाते रहते हैं एक तो मायाधीन अपराधी और एक मायातीत महापुरुष वो भी आते हैं ए मायाधीन जीवों के कल्याण के लिए जैसे हमारे संसारी जेल में डॉक्टर लोग जाते हैं पुलिस जाती है मिनिस्टर लोग भी जाते हैं वो कैदी नहीं है ऐसे ही सिद्ध महापुरुष भी संसार में आते हैं और कभी कभी भगवान भी आते हैं और सर्व व्यापक को तो है ही है वो ये मानव देह है कैसा है वैसे तो सबसे निकृष्ट है इसकी बनावट और इसका हिसाब किताब बहुत ही गंदा है रोम रोम से पसीना निकलता है और पेट के अंदर तो अगर खोल के आप देखें तो देख नहीं सकते भाग पड़ेंगे इतनी गंदगी भरी है लेकिन इसकी बड़ी प्रशंसा है बेदों में केनो ने कहा गया इहचे नोपनिषे सत्यमस्ती नीहा बेदीन महती विनष्टी अरे मनुष्यों तुमको देव दुर्लभ ये शरीर मिला है ये दंड नहीं है कृपा है इस शरीर में ही कर्म करने का अधिकार है चौरासी लाख प्रकार के शरीरों में केवल एक शरीर को कर्म करने का अधिकार है नुषम बिना न्यत्र तत्व ज्ञानंत गरुड़ पुराण मानव देह के अतिरिक्त और किसी देह में कर्म करने का अधिकार नहीं है अरे जिन देवताओं की हम भक्ति करते हैं यज्ञ में हव्य देते हैं उनको भी कर्म करने का अधिकार नहीं इसलिए मनुष्यों अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लो नहीं तो बहुत बड़ी हानि हो जाएगी क्या हानि हो जाएगी फिर बेदाया कठो पंश उसने कहा मैं बताऊं क्या हानि हो जाएगी इचे दशकोधुम प्राक शरीर से विश्रषा तथा सर्गेशु लोकेशु शरीरत्वाय कल्पते अगर तुमने इस मानव देह में अपना लक्ष्य नहीं प्राप्त किया भगवत प्राप्ति नहीं की वो सर्गेशु करोड़ों कल्प तक इस कारागार में चौरासी लाख शरीरों में भेजा जाएगा दंड भोगना होगा स्वर्गेशु वेद कह रहा सर्ग माने कल्प तैतालीस लाख बीस हजार वर्ष का चार युग होता है इकहत्तर बार चार युग बीत जाए तो एक मन्वंतर होता है तीस करोड़ सड़सठ लाख 20,000 वर्ष का एक मनवंतर प्रहलाद ने एक मनवंतर राज्य किया था इस भारत वर्ष का और 14 मनवंतर बीत जाए तो ब्रह्मा का एक दिन होता है उसको कल्प कहते हैं उसी को सर्ग कहते हैं यानी चार अरब तीस करोड़ चालीस लाख अस्सी हजार वर्ष का एक कल्प होता है इसके बाद प्रलय हो जाता है ब्रह्मा सो जाते हैं इतने ही समय तक प्रलय रहता है इस दिन रात के हिसाब से ब्रह्मा की उम्र सौ वर्ष की है तो सर्गेश शरीर कल्पते केनोपनिषद का दूसरे खंड का पांचवा मंत्र था ये कठोपनिषद का दूसरे अध्याय के तीसरी बदली का चौथा मंत्र है इसलिए मानव देह पाकर हमको अपना लक्ष्य प्राप्त करना है तत्प ज्ञान प्राप्त करना है ज्ञान शक्ति हमको भगवान ने विशेष दी है ज्ञानम हितेशा मधु को पशु पक्षियों को जो कुछ आहार निद्रा भय विषय भोग का सुख मिलता है वो हमको भी मिलता है दोनों एक से हैं बल्कि पशु पक्षी हमसे अच्छे हैं सिंह बली करमान संबत करम शुभोजी संबत्ति में कबारम इतना बलवान होता है शेर उस साल भर में एक बार विषय भोग करता है गाय भैंस भी हम उनसे बदतर हैं एक एक इंद्रिय के विषय भोग हमको दिन रात चाहिए पागल है उसी के पीछे और कहते हैं हम मनुष्य हैं जी बड़े बुद्धिमान है अरे बुद्धिमान का मतलब अपना उत्थान करे उद्यानम ते पुरुष नावयानम वेद कह रहा है अरे मानो तू तेरा धर्म है उत्थान कर ऊपर चल भगवत प्राप्ति कर पतन के लिए और योनिया हैं मानव देह नहीं है अतय ज्ञान प्रधान होने के कारण हमको अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विचार विमर्श करना है किया गया हम क्या चाहते हैं आनंद कौन सा आनंद जो अनंत मात्रा का हो प्लस अनंत काल के लिए हो लिमिटेड आनंद लिमिटेड काल के लिए आनंद तो रोज मिलता है भूख लगी है खाना मिल गया आनंद आ गया गर्मी लग रही है एसी में बिठा दो आनंद आ गया माँ बाप बेटा स्त्री पति के वियोग में दुखी हो रहा था वो मिल गए चिपटा लिया मम्मी को डैडी को बीबी को आनंद मिल गया ये तो रोज मिलता है आनंद मिला फिर कम हुआ फिर खत्म हुआ फिर दुख मिलने लगा उसी से देखो हमारे संसार में लोग कहते हैं कि एक बार अगर बिजली गरम दूध से अनुभव कर लेती है मुंह जल गया तो फिर मठे को भी फूंक फूंक के पीती है दोबारा गलती नहीं करती और हम लोगों को रोज माँ बाप बेटा स्त्री पति से वैराग्य होता है रोज फिर अटैचमेंट फिर वैराग्य फिर अटैचमेंट स्वार्थ है उसका बेस आधार हमने कहा बेटा पानी पिला दे वो दौड़ के गया शाबाश क्या तुम्हारा बेटा है श्रवण <laughs> कुमार है हाँ, दस मिनट बाद फिर हमने कहा बेटा जरा चश्मा ला दे बैठा है अरे हमने कहा चश्मा ला दे फिर भी बैठा है बहरा हो गया है सुमता नहीं फिर भी बैठा है राक्षस पैदा हुआ है अभी श्रवण कुमार था अभी राक्षस हो गया हमारे स्वार्थ को जो पूरा कर दे वही मम्मी वही पापा वही बेटा वही बेटी सब और हमारे स्वार्थ को न पूरा करे वो हमारा दुश्मन तो तत्व ज्ञान पर विचार किया गया ब्रह्म जीव माया तीन तत्व अनाद शाश्वत हैं। इसमें जीव और माया ये भगवान की दोनों शक्तियाँ हैं जीव शक्ति चेतन शक्ति है हम लोग और माया शक्ति जड़ शक्ति है इसलिए जीव शक्ति को उत्कृष्ट शक्ति कहते हैं और भगवान की पराशक्ति और माया शक्ति की मध्यवर्तनी है जीव शक्ति इसलिए तटस्थ शक्ति है भगवान से इस जीव का भेदाभेद संबंध है कुछ मामलों में अभेद भी है वो भी अनादि है हम भी अनादि हैं, वो भी चेतन है हम भी चेतन हैं, और तमाम मामलों में भेद है और उसको पाकर ही ही लगा देना ही हम ओ अनंत आनंद पा सकते हैं नान्य पंथा और कोई मार्ग नहीं इसलिए उसको जानना है लेकिन वो दिव्य है और जानने का मैटर मटेरियल है प्राकृत है माइक है इंद्रिया मन बुद्धि ये सब माया से बने हैं तो माया के मैटर से दिव्य वस्तु का ग्रहण नहीं हो सकता हम निराश हुए कि बिन फिर, फिर शास्त्रों वेदों ने बताया वो जिस पर कृपा करके अपनी दिव्य शक्ति दे देता है वो उस भगवान को जान लेता है प्राप्त कर लेता है अनंत जीवों ने प्राप्त किया कर रहे हैं करेंगे उस कृपा का आधार भी बताया गया कर्म ज्ञान भक्ति <coughs> लेकिन सारांश ये निकला कि भगवान को छोड़कर किया हुआ कर्म ज्ञान भक्ति माइक फल दे सकता है भगवान वाला नहीं दे सकता न माया जाएगी न भगवान का आनंद मिलेगा ये तीन तो हम रोज करते हैं कर्म माइक ज्ञान माइक प्रेम माइक रोज कर रहे हैं हम लोग संसारी माँ बाप बेटा स्त्री पति से प्यार करते हैं संसारी वस्तुओं से प्यार करते हैं और संसारी वस्तुओं की नॉलेज इकट्ठा करते हैं बड़े बड़े वैज्ञानिक लगे हैं, खरबों डॉलर खर्च किया जा रहा है रिसर्च में क्या रिसर्च कर रहे हो हम मनुष्य है रिसर्च करेंगे आप क्यों रिसर्च हुई है सारा संसार एक सेकंड में समाप्त कर सकते हैं हम लोग ऐसी रिसर्च किए हैं हमने <coughs> हजारों बम बना रखे हैं एटम बम हाइड्रोजन बम न्यूट्रॉन बम क्यों? अरे मनुष्य है कि अपने को मरने का सब इंतजाम कर रखा है हम लोगों ने पहले के लोग तो बेवकूफ थे आ, उनको अकल नहीं थी पहले के मनुष्यों को हमारे बाप के बाप के बाप को और हम लोगों को बड़ी अकल है बड़ी उन्नति किया हम लोगों ने इतनी उन्नति किया है एक तो बीमारियों का अंबार लग गया नए नए रोग और इतना अधिक अविश्वास भ्रष्टाचार अनाचार दुराचार बढ़ गया हर एक व्यक्ति डरा हुआ अशांत अतृप्त ये उन्नति किया है बड़े बड़े आविष्कार किए हैं और रोज कर रहे हैं और फिर ये भी कहते हैं हे भगवान क्या होगा अरे क्या होगा क्यों सोच रहे हो इतने हथियार बनाए क्यों अरे आविष्कार दो प्रकार का होता है एक मनुष्यों के सुख के लिए उसी को बढ़ाते ये मनुष्यों को बर्बाद करने नष्ट करने के लिए क्यों बनाया हथियार और बनाते जा रहे हो नई नई रिसर्च तो भौतिक माइक यानी माया संबंधी कर्म माया संबंधी ज्ञान माया संबंधी भक्ति ये तो हम अनंत जन्म कर चुके और उसी का परिणाम है ये भगवान के कारागार में चौरासी लाख में अनाधिकाल से दंड भोग रहे हैं फिर अंत में आपको बताया गया कि भगवान कहते हैं देखो मनुष्य जो मेरे निमित्त हो वो असली कर्म है वो मैंने वेद में बताया है जो मेरे निमित्त हो वो ज्ञान है जो मेरे निमित्त हो वो भक्ति करो। मुझको छोड़कर कर करोगे तो वो तो मायिक होगी तीसरी कोई चीज नहीं है एक भगवान है एक माया है और एक हम लोग है बस कल मैंने आप लोगों के सामने थोड़े से प्रश्न रखे थे उनका समाधान कर लो पंच कोश होते हैं अन्नमय कोश प्राणमय कोश मनोमय कोश विज्ञान मय कोश आनंदमय कोश ये पांच कोष होते हैं इनके जल जाने के बाद अंतःकरण शुद्ध होता है निर्मल होता है तो ये भक्ति से कैसे होगा भक्ति का तो मतलब अटैचमेंट हाँ संसार के अटैचमेंट से तो एक भी कोष नहीं जलेगा लेकिन भगवान की भक्ति से अन भागवती भक्ति सिद्धेर गरीय कोशम निगीर्ण मनलो यथा भागवत तीसरे स्क पच्चीसवें अध्याय का तैतीसवां श्लोक जैसे भोजन करने पर जठराग्नि खाने को पचा देती है ऐसे ही भगवान के वियोग में जो भक्ति करते हैं आप तद विस्मरणे परम व्याकुलता नारद भक्ति सूत्र उन्नीसवा सूत्र जुगायी चक्षुषा पापरा बृषाई तम शून्ययतम जगत सर्वन गोविंद विरहेण गौरांग महाप्रभु उनके वियोग में उनके दर्शन पाने की व्याकुलता में जो ताप होता है उससे पंचकोश स्वयं जल जाते हैं अलग अलग प्रयत्न नहीं करना पड़ता दूसरा प्रश्न मैंने रखा था पांच ऋण होते हैं मनुष्य के ऊपर ऋषि ऋण देव ऋण पितृण तीन तो प्रमुख हैं ऋणान्य त्री नृत्य मनोमोक्षे निवेश मनुजी महाराज ने कहा मनुस्मृति में ये तीन ऋण हैं लेकिन वैसे दो और होते हैं भूतऋण और नृण ध्यान करो ये ऋषि ऋण यज्ञ करो देवऋण पुत्र पैदा करो ये पितृण और पशु पक्षी को भी खिलाओ ये भूत ऋण और अतिथि सत्कार करो इंद्रिय ऋण इन ऋणों से बिना ऊण हुए मुक्ति नहीं मिलेगी अनपाकृत्य मोक्षं तु सेवान पत त्यधा मनुजी महाराज कह रहे हैं हाँ हाँ ये तो ठीक है लेकिन एक सब सेक्शन भी है कानून में क्या षिभूता पितृण न किंकरणी चाजन् परीक्षित गतो युकुंदम परहृत्यकर्त जो वेद के विधि निषेध को छोड़कर और केवल श्री कृष्ण के शरणागत हो गया वो देवर्षि भूताप्त नृणाम ये पांच प्रकार के ऋण रिन का ऋणी नहीं माना जाएगा वो क्षमा हो जाता है जो श्री कृष्ण की भक्ति न करेगा उसके लिए है ये पांच ऋण श्री कृष्ण भक्ति जिसने कर लिया उसके लिए कानून लागू नहीं होगा छुट्टी है तो इस प्रकार कल मैंने आपको बताया था ज्ञान वैराग्य अपने आप प्रकट होगा अंतकरण की शुद्धि अपने आप होगी और ऋणों से मुक्ति भी अपने आप हो गई पंचकोष भी जल गया अपने आप और तीन प्रकार का शरीर होता है उससे भी मुक्ति मिल गई एक शरीर तो आपका हई है, है जो आप देख रहे हैं पंच महाभूत का एक शरीर होता है सूक्ष्म वो अठारह तत्वों का बनता है आप लोग सपना देखते स्वप्न में आप जो कुछ देखते हैं तो क्या ये समझते रहते हैं ये सपना है? नहीं, उस समय यही समझते हैं ये फैक्ट है और वैसे ही सुख दुख भी होता है आप सपने में रोने भी लगते हैं और डर के मारे कॉपने भी लगते हैं बगल में कोई सोता हो तो जगा देगा अरे भाई क्या हो रहा है आपको अरे मुझे एक आदमी मार रहा था कहा मार रहा था अरे सपने में तो पांच ज्ञानेंद्रिय, पांच कर्मेंद्रिय पांच प्राण अपान ज्ञान समान दान ये पंद्रह और मन बुद्धि अहंकार तीन ये अठारह इनका सूक्ष्म शरीर बनता है मरने के बाद ये अठारह आत्मा के साथ जाते हैं सूक्ष्म अंश जाता है इनका सजदा अस्मा शरीरा दुत्क्रामती सह वाय तई सर्वैपक्रामती कौशिक उपनिषद तीसरे अध्याय का चौथा मंत्र ये इंद्रिय मन बुद्धि आज सब साथ में जाते हैं प्रलय में ये नहीं रहता सूक्ष्म शरीर और सुसूप में भी नहीं रहता वहां कारण शरीर रहता है वो बासनात्मक होता है गहरी नींद जब आपको होती है तो वहां सूक्ष्म शरीर भी नहीं है स्थूल भी नहीं है आप सोते हैं हा कुछ पता चलता है ना त्मना सं परिष्वक को किंचन वेद नृहदारण्य को उपनिषद चौथे अध्याय के तीसरे ब्राह्मण का इक्कीसवां मंत्र गहरी नींद में भगवान जीव का आलिंगन करते हैं तो उस समय न बाहर का कोई अनुभव होता है और न भीतर का शून्य अवस्था हो जाती है और जब जागता है तो चूंकि दुख नहीं मिलता सूक्ष्म शरीर नहीं रहता इसलिए जागने पर कहता है सुखम हम आज बड़े आनंद में सोए न किंचित हम कोई फीलिंग नहीं हुई अच्छे बुरे किसी की तो भक्ति करने पर ये सब छुट्टी पंच क्लेश हो पंच कोश हो त्रिगुण हो त्रिकर्म हो त्रिदोष हो द्वंद्व हो अविद्या हो अविद्या की मां माया हो सब चले जाते हैं अपना अपना बिस्तर बांध के अभिस्मृति कृष्ण पदार बिंदो छिणोत्य भद्राणी समी शुद्धिम परमात्म भक्तिम ज्ञान विज्ञान विराग युक्त सारे गुण आ जाएंगे अपने आप दैवी गुण जिसे कहते हैं आजकल कल पॉलिटिशियन कहते हैं ना करैक्टर ठीक करो आचरण ठीक करो आचार संगीता बनती है हराव भक्त कुतो महद गुणा ग्यारहवें स्कंद के पांचवें स्कंद के अठारहवें अध्याय का 12वां श्लोक और पहले जो हमने श्लोक कहा था वो बारहवें स्कंद के बारहवें अध्याय का चौवनवा श्लोक है कि अगर भगवान की भक्ति करोगे तो सब गुण अपने आप आ जाएंगे सब दोष अपने आप चले जाएंगे नंबर तीन अंत करण की शुद्धि भी हो जाएगी नंबर चार दिव्य भक्ति का पात्र बन जाएगा मन तो दिव्य भक्ति देंगे भगवान और महापुरुष और ज्ञान वैराग्य साब अपने आप आ जाएंगे एक दवा से सारे रोगों का इलाज अलग अलग दवा नहीं करना है कुछ और दवा भी कैसी न देश नियमस् तस्मिन न काले नियमस् कब भक्ति करें जी किधर मुंह करके भक्ति करें जैसे कोई आप लोग संध्या वंध्या करते हैं कोई कर्म कांड करते हैं तो वहां घपड़ सपड़ नहीं चलेगा हाँ सूर्योदय हो रहा है उधर मुंह करके बैठो हाँ अंग न्यास तमाम नियम कायदे कानून है आप पानी लो हाथ में अपवित्र पवित्र हो वाह सर्वावस्था अंग अभी तुम कर्मकांड के अधिकारी नहीं हो ये सब करो पहले और भक्ति स्मशान में बैठ के करो लेटरिन में बैठ के करो घोर गंदी जगह में करो सब जगह करना है तुमको भगवान अशुद्ध को शुद्ध करते हैं अशुद्ध भगवान को अशुद्ध नहीं कर सकता देखो ना भगवान शुक्रावतार लिए हैं इसीलिए सबको बताने के लिए अरे वो सर्व व्यापक है क्या कहा था हिरण ने कि मैं राक्षस हूं तेरा राम यहां है राक्षस के यहाँ तो नहीं आएगा वो तो भक्तों के यहां जाता है प्रहलाद ने कहा नहीं नहीं वो सब रहते नए उनको कोई डर नहीं लगता राक्षसों से वो गंदा कर देंगे तब खंभे में उसने गदा मारा और भगवान ने कहा अरे गधे मैं देखू प्रहलाद ठीक कह रहा है इतना सस्ता भक्ति का मार्ग प्रहलाद ने कहा था को प्रयासो सुर बाल हरे रूपासने स्वे हृदीक्षित द्रवत सतह सातवें स्कंद के सातवें अध्याय का अड़तीसवां प्रियते मलया भक्त्या संसार के मनुष्यों नोट कर लो प्रहलाद का चैलेंज भगवान की भक्ति से ही भगवान मिलेंगे और कोई तरकीब कोई बल तपस्या का साधना का काम नहीं देगा उससे भगवान नहीं मिलेंगे संसार मिलेगा स्वर्गलोक मिल जाएगा ब्रह्मलोक मिल जाएगा दस सात सात्विक सिद्धि आठ निर्गुणा सिद्धि पांच योगियों की सिद्धि तेईस सिद्धियां मिल जाएंगी भगवान नहीं मिलेंगे माया निवृत्ति भी नहीं होगी सातवें स्कंद के सातवें अध्याय का बावनवा श्लोक अब आपको हम एक ऐसे प्रकरण में ले चलेंगे जो अंतिम है और इतना पावरफुल है प्रश्न करने वाले उद्धव ये उद्धव कौन है ये भगवान के बराबर है ये माया के अंडर वाले नहीं है नो उद्धविमन उद्धव मुझसे थोड़े भी न्यून नहीं है कम नहीं है ब्रह्मज्ञानी ज्ञानी है वो प्रश्न कर रहे हैं और किससे कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से अंतिम सुप्रीम पावर से बदंत कृष्ण श्रेयांशी बहुन ब्रह्म बादिना तेषाम विकल्प प्राधान्य मुताहो एक मुख्यता स्कंद के चौदहवें अध्याय का पहला श्लोक श्री कृष्ण आप ब्रह्म हैं। तम ब्रह्म परमं व्योम पुरुषा प्रकृते पर अवतीर्णो श्री स्वेच्छोपात स्वेच्छो बपु ग्यारे स्कंद के ग्यारहवें अध्याय का अट्ठाईसवा श्लोक तुम ब्रह्म हो अपनी इच्छा से दिव्य शरीर धारण करके आए हो अरे अंतिम अथ आईटी हो अब और इससे अधिक किससे हम प्रश्न करेंगे हमारा प्रश्न है कल्याण के अनेक मार्ग चल रहे हैं संसार में श्रेय अलग अलग महात्मा हुए अलग अलग दर्शन शास्त्र बने और वेद में भी अनेक प्रकार के मार्ग लिखे हैं तो कोई व्यक्ति पढ़ करके तो पागल हो सकता है। लेकिन कोई डिसीजन नहीं ले सकता इसलिए आपसे प्रश्न कर रहे हैं कि इतने सारे मार्ग क्यों बन गए और इसमें कौन मार्ग सही है कौन गलत और क्यों कितना बढ़िया प्रश्न है भगवान ने उत्तर दिया कालेन नष्टा प्रलय वाणी अम्बेद संगीता मैयाद ब्रह्मणे प्रोक्ता धर्मो जश्याम मदात्मा जब सृष्टि हुई तो सबसे पहले मैंने वेद प्रकट किया वेद और फिर उस वेद का ज्ञान कराया ब्रह्मा को फिर ब्रह्मा ने अपने मनु वगैरह को ज्ञान दिया वेद का फिर मनु ने अपने बच्चों को फिर देवताओं को मनुष्यों को सबको अपने अपने संतान को वो परंपरा से आया पुस्तक नहीं लिखी गई इसको श्रुति कहते हैं श्रुति माने सुन सुन करके आया सुना और याद हो गया वो प्राचीन काल के सतयुग के जो श्रोत्रीय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष थे उनमें इनकी इतनी मेमोरी थी सुना और याद हो गया आजकल के बच्चों की तरह उसको पढ़न रखना नहीं पड़ता राम राम राम राम राम राम आ राम राम राम ऐसे नहीं करना पड़ता अरे सुश्रुत आयुर्वेद के एक हुए हैं उनका नाम है पड़ गया सुश्रुत सुना एक बार याद हो गया ऐसे ही जगत गुरु शंकराचार्य वगैरा थे एक बार सुना और याद हो गया तो इस प्रकार भगवान कहते हैं उद्धव से कि मैंने जो वेद बाणी प्रकट किया था वो पहले भी थी लेकिन महाप्रलय में वो सब मुझ में लीन हो गए तो वेद भी लीन हो गए पृथ्वी जल में जल तेज में तेज वायु में वायु आकाश में आकाश अहंकार में अहंकार महान में महान प्रकृति में प्रकृति भगवान में तो सब कुछ बचा ही नहीं तो वेद भी लीन हो गए तो मैंने जब वेद प्रकट किया तो उसमें एक धर्म बताया था अपना धर्म मदात्म का मेरा एक धर्म मुझको प्राप्त करने का क्योंकि मैंने तो सृष्टि इसीलिए किया है ना कि जीव मुझको प्राप्त कर ले और माया से छुटकारा पाते हैं मेरे लोक में आ जाए वो तो मेरा बेटा है मेरे पास आ जाए इस दया के कारण मैंने जीवों को प्रकट किया है तो मैंने तो ये कहीं मार्ग केवल वेद में बताया था धर्मो यस्याम मदात्म लेकिन ये ग्यारहवें स्कंद के चौदाहवे अध्याय का तीसरा श्लोक है प्रकृत यो राजा सत्व तमो भुआ ग्यारह चौदह वाले जो थे मेरे वेद के वो तीन प्रकृति के थे कोई सत्वगुणी प्रधान कोई रजोगुणी प्रधान कोई तमोगुणी प्रधान ये मनुष्य हुए पंडित लोग जो विद्वान कहलाते हैं हमारे संसार में जैसे आजकल काशी में है कोई वेदांत कोई सारे जीवन अध्ययन कर रहा है कोई न्याय शास्त्री है कोई मीमांसा शास्त्री है सब का ज्ञान नहीं हो सकता किसी को इतना इस कलयुग में न मेमोरी है और न इतना लंबा जीवन है एक एक दर्शन में लगे हैं सारे जीवन फिर भी डाउट है तो पढ़ने वाले अलग अलग गुण वाले थे सत्य गुणी रज, रजोगुणी तमोगुणी तो जो जिस गुण का था मेरी अलौकिक बाणी बेद उसका वैसा ही अर्थ कर दिया उसने सत्य विद्वान ने पढ़ा तो मेरे वेद मंत्र का सत्य अर्थ कर लिया क्यों इसलिए कि परोक्ष बाद वेदो एयम वेद जो है ये परोक्ष बाद है इसमें शब्द का अर्थ कुछ है और उसका भाव कुछ और है जैसे शब्द लिखा है जीव उसका अर्थ है ब्रह्म शब्द लिखा है आत्मा उसका अर्थ है ब्रह्म शब्द लिखा है प्राण उसका अर्थ है ब्रह्म शब्द लिखा है आकाश उसका अर्थ है ब्रह्म शब्द लिखा है इंद्र अग्नि और उसका अर्थ है भगवान तो ये शब्दार्थ करके कोई वेद नहीं जान सकता इसीलिए वेद से चेस्वरात्म तत्र मुह्यंती सूरया बड़े बड़े धुरंधर जैमिनी वगैरह भी नहीं जान सके वेदार्थ अरे और कौन जानेगा ब्रह्मा भी नहीं जान सका वेद को पढ़ा ब्रह्मा ने ऐसे ही रह गया बिचारा तो तेने ब्रह्म हृदय आदि तब भगवान ने ब्रह्मा के हृदय में बैठकर अपनी शक्ति दी तब वेद का ज्ञान हुआ ब्रह्मा को अनंत पारम गंभीरम ग्यारह तीन तैतालीस ग्यारह तीन चौवालीस ग्यारह नंबर है तो अनेक पढ़ने वालों ने मेरी बेदबाणी के अनेक अर्थ किए इसलिए अनेक मार्ग बन गए तेषाम प्रकृति वैचित्र्या भिद्यंते मत योदाम पारंपरियण के संचित पाखंड मत परे ग्यारह चौदह आठ कुछ पाखंडियों ने निकाल दिया अपना मार्ग आ? अरे बृहस्पति देवताओं के गुरु उन्होंने चार बाग मत का प्रचार किया चार बाग घोर नास्तिक जब असुर को देवताओं ने मारा बहुत मारा तो शुक्राचार्य को बड़ा गुस्सा आया असुर के गुरु उन्होंने जाके तपश्चर्या किया कि हम सबको जिंदा कर देंगे तो देवताओं ने कहा अरे गए बृहस्पति के पास अरे वो तो राक्षसों को जिंदा करने गए हैं फिर म, हम हमको मार डालेंगे वो राक्षस लोग कुछ तो करो गुरुजी। जी बृहस्पति भगवान के पास गए ने कहा महाराज बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं अब सब ने मीटिंग किया क्या किया जाए तो कहे पहला काम तो इंद्र को करना है इनसे कहो अपनी लड़की को भेजे शुक्राचार्य के पास उनकी तपस्या भ्रष्ट करें वो और इधर बृहस्पति शुक्राचार्य का रूप धारण करके और जाए राक्षसों के पास और उनको बाक मत सिखाए तो शुक्राचार्य का रूप धारण किया बृहस्पति ने इन लोगों के पास अलौकिक शक्ति होती है कोई मेकअप नहीं कर दिया शरीर उसी प्रकार का बना लिया और गए सारे राक्षसों ने गुरुजी गुरुजी आ गए गुरुजी आ गए तो बस क्या करके अब हमारे सब भाई बंद जो मर गए हैं जिंदा हो जाएंगे और वो ऐसे एक्टिंग करने लगे बृहस्पति और कहा देखो बच्चों तुम लोगों को सिद्धांत का हम ज्ञान कराने आए हैं ऐसा है कि एक सिद्धांत याद कर लो यावत जीवे सुखम जीवे ऋणं कृत् घृतम पिवे भस्मीभूत पुनरागमनं कुता जब तक जिये सुख से जिए कर्जा करके घी पिए मरने के बाद कुछ नहीं होता कोई न भगवान है न परलोक है न कुछ है आ, बड़े विभोर होके तब तक, तक ज्ञान कर रहे थे कर लिया चार बाग बाधी हो गए और उनको बना करके और शुक्राचार्य असली आए वहां तपस्या तो भंग हो गई वो आए असली कहा वही एक नकली शुक्राचार्य आएगा तो तुम लोग सावधान रहना है हा गुरु गुरुजी हम सावधान रहेंगे जब आए शुक्राचार्य तो लोगों ने कहा तू कौन है भाग कौ शुक्राचार्य ने कहा अरे गुरु को ऐसा कह रहे हो तुम लोग तुम लोगों का दिमाग खराब है हाँ, मैं जानता हूँ <laughs> शुक्राचार्य की मुसीबत हो गई बृहस्पति तो भाग गए अपना लेकिन <laughs> उनको चार बाग मत का ज्ञान करा दिया ऐसे ऐसे हमारे देश में हुए हैं बड़ी बड़ी पर्सनैलिटी तो बेदबाणी के अनेक अर्थ इसलिए हो गए सबके संस्कार अलग अलग अनेक जन्मों के होते हैं आप लोग देख ही रहे हैं आपके चार बच्चे हैं चारों बच्चों के संस्कार अलग अलग इंटरेस्ट अलग अलग टेस्ट अलग अलग आइडियाज अलग अलग एक बाप परेशान हो जाता है एक बेटा कहता है हम बैगन खाएंगे एक कहता है हम तो परवल खाएंगे एक कहता है हम तो आलू खाएंगे माँ कहती है मैं गरीब आदमी चार तरह की तरकारी रोज कैसे बनाऊ का अलग अलग, अलग आइडिया विचित्र रूपा कल चित्र वृत्तया समझ गए हाँ, समझ गए तो देखो भगवान बोले जा रहे हैं उद्धोष चुपचाप सुन रहे हैं। धर्म में के यश्यान कामम सत्यम दमम श्रमम अन्य बदंत स्वार्थम व ऐश्वर्यम त्याग भोजनम ग्यारह चौदह दस मेरी माया से मोहित हुए लोगों ने जो अनेक मार्ग बनाए हैं मैं कुछ गिना रहा हूं दो मीमांसा दर्शन वाले कहते हैं वर्णाश्रम धर्म का पालन करो बस अरे स्वर्ग में बड़ा सुख है नचकेता ने कहा स्वर्गे न किंचनास्ति किंचना तत्व जरया बिभे कठोपनिषद एक, एक बारह स्वर्ग में बढ़ा चुके है वहां बुढ़ापा उड़ापा नहीं होता लालच में आ गए लोग साहित्याचार जो लोग आए उन्होंने कहा अरे नहीं क्या स्वर्ग वर्ग के चक्कर में पड़े हो नाम कमाओ यक्ष कमाओ काम शास्त्र वाले आए उन्होंने कहा जी नहीं, बस इंद्रियों को सुख खोब लो जब तक जीवित रहो एक आये उन्होंने कहा सत्यवादी बनो देखो हरिश्चंद्र ने ब्रह्मा विष्णु शंकर को बुला लिया एक ने कहा दम करो इंद्रियों पर कंट्रोल करो एक ने कहा मन पर कंट्रोल करो किसी ने कहा बस स्वार्थ सिद्धि करो और चक्कर में न पड़ो किसी ने कहा त्याग करो किसी ने कहा अनेक प्रकार के व्यंजन बना बना कर रोज खाया करो <laughs> और आए कुछ उन्होंने कहा यज्ञ करो इंद्र को खुश करो किसी ने कहा तपस्या करो किसी ने कहा व्रत करो उपवास करो महीने महीने बरकुटू का आटा खाओ किसी ने कहा नियम का पालन करो शौच संतोष तपस्वाध्य स्वर पर नियम योग दर्शन में ये नियम बताए गए हैं किसी ने कहा यम का ये अनेक प्रकार के मार्ग बन गए अपनी अपनी रुचि के अनुसार मन माया मोहित दिया पुरुषा पुरुषा पुरुष श्रेयो बदन का कांतम यथा कर्म यथा रुचि 11 14 10 11 14 11 लेकिन सुनो कंक्लूजन आद्यंत बंत एवलो कर्म विनिर्मिता इन सब कर्मो धर्मो तपस्या आदि का जो अंतिम फल है उसका आदि भी है अंत भी है यानी स्वर्ग में कुछ दिन को जाओगे फिर लौट के आओगे और जब तक रहोगे तब तक भी इसे मृत्यु लोग के तरह अशांत और दुखी रहोगे दुखो दरका तमो निष्ठा वादी तमो गुण वही लिमिटेड सुख जो यहां है वही वहां है और सुचार पिता वहा भी काम क्रोध लोभ मोह साफ बीमारिया तो ये अनेक मार्ग क्यों बने और उन मार्गों से क्या मिला ये मैंने बताया और क्या करना चाहिए एक कल बताऊंगा बोलिए लाड़ी लाल की